त्रयो विनसम सुक्तम अर्थ बहुत से काव्य रूपी स्तोत्र कहते हुए मीठे सोम की धारा से सोम रस शीघ्रता से निकाले जाते हैं सोम रस निकालने के समय वैदिक सुक्त बोले जाते हैं तथा यज्ञ के स्थान में सोम से रस निकाला जाता है यह सोम रस मीठा रहता है अर्थ पुराने घोड़े नए स्थान पर हमला करते हैं प्रकाश के लिए सूर्य को उत्पन्न करते हैं वैसे सोम रस है घोड़े नए स्थान पर जाकर रहते हैं वैसे सोम यज्ञ स्थान में जाकर यज्ञ कार्य करता है प्रकाश के लिए सूर्य बनाया है उसी प्रकार यज्ञ के लिए सोम तैयार किया है तथा यज्ञ स्थान में रखा है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 इस सोम रस को पीकर घेरने वाले शत्रुओं के ऊपर हमला न करके ही इंद्र शत्रुओं को नष्ट कर रहा तथा नाश करता है सोम रस पीकर इंद्र घेरने वाले सभी शत्रुओं को नष्ट कर रहा तथा सतत भी शत्रुओं को नष्ट करता है चतुरविंशम सुक्तम छाने जाने वाले तेजस्वी सोम रस छाननी से नीचे उतरते हैं गौ के दुग्ध के साथ मिश्रित किए जाते हैं और जलों के साथ मिलाए जाते हैं अर्थ गमनशील सोम रस छाननी के नीचे छानकर जाते हैं आप जैसे जल प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे जाते हैं यह सोम रस छानने जाकर इंद्र के निकट पहुंचते हैं सोम रस छानने के बाद इंद्र के पास पहुंचाया जाता है अर्थ हे छानने जाने वाले सोम इंद्र के पीने के लिए तू जाता है ऋतुजों के द्वारा तू ले लिया जाता है सोम रस निकाल कर उसको छान कर इंद्र के पास ले जाया जाता है तथा यज्ञकर्ता उस सोम रस को इंद्र को पीने के लिए अर्पित करते हैं अर्थ हे सोम तू मानवों को आनंद देने वाला है मानवों से द्वेष करने वालों का नाश करने वाले इंद्र के लिए रस निकालो तू शुद्ध है तथा स्तुत्य है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 इस स्तोत्रों से प्रशंसनीय तू है तू पवित्र शुद्ध करने वाला और अद्भुत हो अर्थ रस निकाले मीठे सोम रस को शुद्ध एवं पवित्र करने वाला कहा जाता है वह सोम रस देवों का संरक्षण करने वाला और पापियों का नाश करने वाला है द्वितीयो नवाकह पंचविषम सूक्तम अर्थ हे हरे रंग के सोम बल देने वाला तथा आनंद देने वाला तू देवों और मरुतों एवंग वायु के पीने के लिए रस निकालो सोम का रस देवों मरुतों वायु को दिया जाता है अर्थ हे सोम अंगुलियों से पकड़ा हुआ तुम शब्द करता हुआ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 अर्थ ऋतज लोक सूक्ष्म बुद्धि से उस बलशाली सोम को यज्ञ भूमि में ऊपर विशेष रीति से शुद्ध करते हैं अर्थ उस दुलोक को धारण करने वाले छिड़ न होने वाले हजारों धाराओं से रस देने वाले सोम की स्तोत्र प्रशंसा करते हैं नाना प्रकार के स्तोत्र सोम का वर्णन करते हैं अर्थ सबको धारण करने वाले सबके आधार रूप अनेकों के धार्ण करता उस सोम को द्यू लोग के पास बुद्ध से पहुचाते हैं सोम सबका आधार, सबका धार्ण करने वाला, सबको आश्य देने वाला उसको द्यलोक के पास यग्यकर्तालोक अपनी बुद्ध से पहुंचाते हैं सोमवल्ली पवतों पर हिमालयं में सबसे ऊंचे स्थान में होती है अता हुआ में रहती है ऐसा कहा जाता है अर्थ वाड़ी के स्वामी किसी से न दबने वाले ृतजों के बाहमों में अर्थात हाथों में रहने वाले उस सोम को ले जाते हैं तथा यग स्थान में पहुंचाते हैं ृततिज लोग यज्ञ स्थान में सोम को हाथों से धारण करके पहुंचाते हैं तथा यज्ञ में उसको समर्पित करते हैं अर्थ अंगुलियां उस हरे रंग के सुंदर अनेकों को देखने वाले सोम को उच्च प्रदेशों में रखकर पत्थरों से कूटकर रस निकालती हैं सोमवल्ली को यज्ञ स्थान में उच्च स्थान पर रखकर पत्थरों से कूटते हैं तथा उससे रस निकालते हैं सोमवल्ली हरे रंग की होती है तथा वह चमकती है अर्थ ही सोम ज्ञानी लोग उस तुझको प्रेरित करते हैं सोम इंद्र को आनंद देने वाले तुम सोम स्तुति स्तोत्रों इस से प्रशंसित होने वाले हो सप्तविंशम सूक्तम अर्थ यह सोम ज्ञानी करके उसकी स्तुति की जाने पर छामनी पर जाता है वहां पवित्र होकर शत्रुओं को नष्ट करता है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 सोम रस छाना जाने के बाद यज्ञ में इंद्र एवं वायु को दिया जाता है अर्थ यह सोम का निकाला रस बलवर्धक दुलोक के प्रमुख स्थान में रहने योग्य वन में उत्पन्न हुए पदार्थों में प्रमुख तथा सर्वज्ञ है यह यज्ञ करने वाले ऋतिजो के द्वारा यज्ञ स्थान में लिया जाता है अर्थ यह सोम रस गौ दुग्ध की कामना करने वाला धन की कामना करता है जिससे शत्रुओं को जीतने वाला अपराजित सोमरस शब्द करता हुआ पात्र में जाता है अर्थ यह सोमरस आनंद देने वाला तथा प्रसन्नता करने वाला है उसको द्योलोक की भांति छाननी के ऊपर सूर्य के द्वारा ही रखा जाता है सोमरस छाना जाता है वह सूर्य प्रकाश में छाना जाता है सूर्य का प्रकाश सोमरस पर गिरने से सोम ज्यादा शुद्ध होता है अर्थ बल बढ़ाने वाला सोम रस छाननी के ऊपर से नीचे गिरता है यह सोम रस बलवर्धक हरे रंग का पवित्र होने के समय तेजस्वी दिखाई देता है और यह इंद्र को दिया जाता है सोम रस छानने के समय तेजस्वी दिखाई देता है वह चमकता है अष्टाविंशम सुक्तम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 अर्थ यह सोम रस देवों को देने के लिए निकाला चांदनी में से नीचे के पात्र में गिरता है सब देवों के स्थानों को पहुंचाता है यह सोम रस देवों को देने के लिए निकाला हुआ है यह चांदनी में से छाना जाता है तथा सब देवों के स्थानों में जाता है देव इस रस को यज्ञ में स्वीकार करते हैं